डुदाएं दाने का लीट लगा हो गया था लट लिट नहीं हुआ अच्छा दा तो लिट में परश उभय पद में पद में आत औ न क्या बनेगा दूत सने पर क्या बनेगा दा में आके से कहाँ जाएगा बोलो दादा तो पहले पहले दा था, दा दा था दो बनेगा थो बने तो क्रा अधिनियम अच्छा त्रित्व तो थल में हुआ थल में तो पक्ष में आतोल पीढ़ी दीट तो बोलो दम दो, दो मीट होगा और दा के आकार का लोप किसे आत पद में द दा आतो पी टीचे हो जाएगा द दे बनेगा बोलो द दे ढम नहीं होगा इन्सिद्ध लगे नहीं क्यों नहीं लगे मालूम है नहीं है इन नहीं, इन नहीं। है क्या बोलते नहीं, इन नहीं।, इन नहीं रहा रहा रहा रहा रहा है ये ये ये नहीं नहीं तो इन नहीं है है है अरे ईणी में आएगा तो इन्हें नहीं है अरे फिर क्या हो फिर इन्हें नहीं है क्या बोलते आगम हो कुछ हो ईणी है या नहीं तो इन्हें नहीं कहना क्या कहें अंग है क्या अंग नहीं है अंग है अंग भी नहीं है अंग <laughs> है क्या बोलते अंग अंग है कौन अंग है बोलो क्या है क्या अंग है ददा आतो लेपड़ी चे आलोप हो गया और बोलो ददा रहेगा दंग तो है ईट होने पर इन नहीं होगा ईट आगम होता है ध्व को प्रत्यय क्या है ध्व हाँ ई ध्वम ई ध्वम हो गया प्रत्यय और अंग हो गया दद। जो अंग है वो इनंत नहीं जो इनन्त है जो इनंत है इनंत कौन है ई ध्म इनंत है इनंत तो कौन है दादी, दादी तक इनते है क्या नहीं क्या है इनंत तो है? है इन है क्या इन है इनम्त भी है पहले क्या बोला था इन नहीं इनंत भी है ना नहीं इनंत है कौन इनंत है मालूम इन है है करके संध्या है क्या है इनंत है दादी? इनंत है किंतु अंग नहीं अंगत तो द्ध तक है जो इनंत है उसकी अंग संज्ञा नहीं जिसकी अंग संज्ञा है किसकी तो अंग संज्ञा है वो इनंत है नहीं नहीं ये समझ जाता है इनंत है द वो अंग नहीं है अंग है वह दिनंत नहीं है इनंत अंग नहीं होने से इन सिद्धम नहीं लगेगा तो ढम होगा किस तौर से विभाषित लग जाएगा नहीं लगेगा हाँ बोलो ददे, ददे, दादे दादे लीट हो गया लूट में दाता अतन पदमें दाता से लेट में दा अतमें <स्थी> लकाल में बनेगा क्या जब तू को से ता तातंग हो जाएगा तो तो दा, दा क्या कर जाएगा रात से तात का और दकार को खर्चे से तो तो क्या बनेगा दत्ता ददा तू दत्ता आगे ता में? ताम में दत्ताम आगे क्या होगा आत्मनि प्रदूषण अतो हो जाएगा स्नाभ्यस्तो रात तो लोप हो जाएगा क्या बनेगा ददतु क्या बना अभी तो दु हाँ यहाँ सी को ही होता है शेर हपिचो हम्म ये सूत्र पहला आया था ना नहीं आया था दाधा घोदाप नहीं है था नहीं आया दादा घोदाप रूपा धारूपाश धातो घू संज्ञा श्यूर दाप दईपो विना दु धा दारूप धारूप जो हे घू अदाप दाप दाप को छोड़कर के दाप और एक दईप हे दही पका पकड़ तो अलं संज्ञा लोप हो जाता है रहता है दही दही को भी आदेश उपदेश स्थिति से आत् हो जाता है इसलिए दही भी दारु बनता है तो दा कह दा अदाप कह दे से दाप दहीप दोनों का ग्रहण होता है क्योंकि दही पे भी ऐ को आ हो जाता है किस सूत्र से आगे। तो दोनों दावे आ गए तो दाप और दहीप दोनों को छोड़ करेगी अदाप का अर्थ दाप दही पे दोनों को छोड़ करेंगे बाकी जितने दारूप दारू है सब घूसंज्ञा कहे घूसंज्ञा बने पर यह सूत्र पहले आया था घसो रेदाव घो रेदा व्यास लोपस् सूत्र में कितने पद है तीन चार पांच। और आगे बढ़ो किसको सूत्र में लिखे याद है क्या मैं पुस्तक देख लो घसो ग्वसो, घसोर ए एद अभ्यास पांचवा घसो धा अभ्यास लोपस् घसो एत हू रस धातु को ए हो जाएगा ही पर रहते अभ्यास लोपस् अभ्यास का लोप हो जाएगा तो द द अगर ही था ही ए धाप परते धरते हो जाएगा दाग हो जाएगा आके ऐ हो जाएगा दे और अभ्यास लोप हो जाएगा धातु क्या बचेगा दे आगे ही क्या बनेगा दे, दे ही अभ्यास लोपस् हो गया दे ही। ही को तातंग होगा तो तो बनेगा द दात दा, स्नाभ्योस्त तो रात लोप हो जाएगा दत्ताध क्या मानेगा दत्तात दत्तात्र में अभ्यास का लोप हुआ नहीं हुआ दो द रहा दत्तात्र में दूसरा द कहाँ है खर्चे तो हो गया दत्ता दत्तम दत्त मेरनी आड़ूतों से पिच ददानी ददाव ददा विसर गया नहीं न नहीं न नहीं होता है न तो क्यों नहीं होता है मालूम है निमित्त क्या है हाँ निमित्त तो नहीं है हाँ बोलो दता तो दत्ता आत्न पदे में बनेगा द दा तो लोप हो जाएगा खरीज से त हो जाएगा दत्ते आमे तो दत्ताम क्या बनेगा दत्ताम आता माने पर दाम आगे द दताम क्या बनेगा दाम बोलो फिर दत्ताम दत्स्व दत्स्व दधाता ददध्व मनेगा ददई आगे आट, एत आठ से क्या मनेगा ददई हाँ बोलो सुरक्षे द विधिलिंग ये लौंग लकर चलेगा अ द दा ती इत अध क्या मानेगा अध दात दो दो कहाँ जाएगा द दातु तो दा है हाँ स्लभ से दी हुआ पहला दा को रस हुआ किस तरह से अ दा के क्या, क्या करके लोप हो जाए नहीं स्नाव्यस्त हो रहा था क्यों नहीं है शारु है नहीं, है? नहीं है? है, तो क्या है तो क्यों नहीं, नहीं है सार्वत नहीं काना। पीते के सार्वक है क्या क्या है नहीं सार्वतु के क्या सार्वत है क्या रूबाना आधा दात आगे प्रत्यय क्या है द अभी जाएगा हैं दो तो करें नहीं तो कर क्या बनेगा अदेज विधि जी को जूस अ उस स्नाभ्य शायद लोप हो जाएगा अद दुह बन गया जो शिचा लग गया क्यों नहीं लग गया हाँ तो गंत नहीं क्या बनेगा अद क्या बनेगा अभी क्या बने अद दाम अद दुह आगे अद दाह डरते क्यों दा दाता हो गया तम तम में क्या कठिन है क्या बना ताम. और तीप होने पर सिप में कठिन क्या तीप में क्या बना अदद दा. और शिप में क्या अदद दा नहीं तो से बोलो <coughs> दाव नहीं होगा स्नाभ्य लुप हो जाएगा अदद्व अदत्म अदीपुर अददाम अद्व बोला फिर अद अददा अगर अगे ते तो आकर का लोप की सूते से होगा खरीचा त तो हो जाएगा अदत्त तो बनेगा क्या बनेगा अदत्त तो, आता माने पर फिर अदा था आगे अद दत्त फिर बोलो इसको लेकर देखा हो तरह लग लगा बोलो सब बोलो अदत्त उठना तो नहीं पड़ता उठना पड़ता है क्या नोट दिखाने के लिए सुबह था बोलो नहीं नहीं उठना पड़ता है क्या नोट दिखाने के लिए किसको देखा है बोलो जोर से बोलो क्यों नहीं देखा है लिखा है क्या हैं? है पास में ब्रह्मचारी देखा है उसको दिखाने यहाँ नहीं आने पर तो दिखाना चाहिए ना पद पर बोलो रुको, रुको, पर दुको रुको परिश्रम पद लिख कर देखाओ जल्दी कोई आत्मनिपति पर, दो पर दो दो दो मिला करके लिखा है आ, बोलो सब अद बिथिरिंग में दस पी इत लिंग स्लोपन से लगे या? लगे अरे दा के दी होगा स्लो स्लो दी होगा दा दा या से क्या सो तो लगे है क्या स्नाभ्य तोरा तो लगे या, तो तो या? कर आदि पर में है लगे या? है पर में ह्या स्नाभ्य तो गीत लग जाएगा आलोप हो जाएगा बन जाएगा दद्या क्या बनेगा बोलो सरल किसने बोला लिंग सलोपन सुपुर आलोप होता है बोलो सनी नहीं बिदली में दा, दा, शूट आगे तो दूटे लिंगाशलम्बर सी किलो सका लो पेगा दा क्या के आकार लो के लोप करने के सूत्र क्या है अभ्यस्त हो रहा तो दी तो बनेगा क्या बनेगा बोलो आ, का कहा गया कहा गया से लग गया लिंग नहीं हुआ है? में हुआ आ, हुआ क्या रूप बना तो. में क्या बना दधित हम्म ददित बना में ददी तो पर्सन बदवे अध्याप आशिले में दा यास ते तो यहाँ लाए ए लिंगी पहले सूत्र आया है एत तो हो जाएगा दे या तो बनेगा क्या बनेगा बोलो दा शूट शूट तो, दा तो नहीं पता है क्यों नहीं होगा आधा तो नहीं क्या सर्वधातु का नहीं, नहीं है हाँ। मानता है क्या स्नाभ्य तो लिए नहीं तो है गले नहीं मानता तो है स्नाभ्य रहता लगा नहीं हाँ तो की तीत भी नहीं है नहीं हैं किते है ना नहीं है कित है? है ना नहीं किसी नहीं है किदाशीषी क्या करता है या शुट को कित करता है हाथों तो ने मेरे सूट है कित नहीं कित की आशिष्ट क्या बनेगा सार्वधा तधा तो से गुणा होगा ना नहीं नहीं? क्या बोलो क्यों सार्वजात नहीं पर में मैं पर में सार्वजात आधाते हैं नहीं तो गुण क्यों नहीं होगा ईद तो? हाँ एक बार बोलने का बार बार नहीं बोला दूसरे को पूछते हैं तो क्या नहीं है ई गंत नहीं बोलो दासिष्ट यहाँ सिद्धम है इना सिद्धम नहीं लगे क्यों नहीं लगता है नहीं क्या दा इन तंग नहीं और सिद्धवम भी नहीं है सिद्धव है क्या हम सिद्धम है इन्हें सिद्धम सिद्धव कौन है? सा है सिद्धम सत्रह में यहाँ क्या है हाँ ऐसे नहीं लगेगा लुंग लकार में अच तकार सीच को लोप करने के लिए सूत्र क्या है गुपा अदाद क्या गा तिस्ता से अदात बन जायेगा क्या बनेगा अदात अदात आगे क्या बनता है सूत्र क्या लगेगा आत सीज लुकी आद जी को जूस जूस होने पर फिर उसे पतंता अदूह बनेगा क्या बना अभी तक अदात अदाह, जोर से बोल ड्रे क्यों जोर से बोलो अदात लुंग आत्मी पद्मी अ दी क्या सकते अचंतादेश घो रीतच स्था और घो को इति भी होता है इ कहन से अलंत परिभाषा से अंत आदेश होगा अनोर ईदंतादेश आ को य हो जाएगा स्था में तो हो जाए ई हो जाएगा कीत शिच कीित्व पदे कीत हो जाएगा दाह के आकार को ये होने से अधि बन गया आगे सीच कीित होने से दी के आकार को सार्वत्र आध्यात् सूत्र से गुणा नहीं होगा और शिच को लोप करने के सूत्र है हस्वाद्या अंग्या तो पर क्या चाहिए हल चाहिए जल चाहे जल पर मिलेगा तो सिंची होगा नहीं तो लोप नहीं होगा अधिता तो आता मान पर क्या बनेगा अधिश आता आदेश पत्र लगेगा लगेगा आगे क्या बनेगा अधिश तो फिर आगे अधिथा आगे बोलो हाँ यहाँ क्या बनेगा अदि ढम या धम इन से लग जाएगा यहाँ अंग है क्या है ईण है कौन ईण हैंग है बोले सुर से अधिक अदि दीर्घा नहीं कितने स्थान में आदर्श प्रत्यय वो लगा सब जान लगाच हेम सीच नहीं बाकी बोरा फिर अदित रिंग में। अदास्यत अदास्यत कोई काम नहीं बोलो अतनपद में अदास्यत अगे दा, धा डू धार पोषण हो धाए बराबर है थोड़ा कार्य लगेगा ती पानी पर दधा ती क्या मानेगा द धाति दधा तुने पर तस आने पर द धा तस द धा तस स्नाभ्यस्त तो रात लग जाएगा आका लो पे क्या रहेगा दध अग्रे तस दधस्थुश दिग्क्त झसंत धाँ बसो बस सैतथोच पर हो तो भी दिग्क्त झसंत धाँ दिपर स्नाभ्य तो रात लोप हो गया दध बन गया दध में अंत में क्या बने ध झस में आएगा झसंत दिरुतस्य से झसंत ये धाए धातु कहाँ लाया सूत्र में दध जो दिया है दध के आकार के लोप होने पर क्या बचेगा दध दद? दधा कहाँ से आया धा धातु का तस प्रत्याने पर दुत्य होने के बाद द धा तस आकार के लोप की सूत्र से तो क्या बच्चा अभी द द धा तो है क्या दादा तो है द्वित हुआ है झसंत है हाँ उसका अनुकरण द कर दिया दुरुत् से झसंत से धाए बस को भस करेगा बस को भस होगा बस में कोई वर्णी इसमें है है द को क्या हो जाएगा बस को भस हो जाएगा तपर में, में है? दा है। दा तो हो अतः थ पर हो तस में त पर में है और आगे कहाँ लगेगा थने पर और थने पर त थ पर हो बस भस तथो हो ध्वस् पर त पर में और ध्वम पर मोहते भा लग जाएगा अभी यहाँ त है ध हो गया ध और आगे धो हो गया खर्च से क्या मानेगा ध ध कहाँ से आया पहला ध वर्ग आज बढ़ेगा धतुस् दूसरा तकर कहाँ से आया किसको खर्चा से त तो हुआ ध कहा से आया धातु का ध क्या धातु है धा क्या कहा गया धातु के अंत में क्या बन रहा ध का श्रवण होता है क्या हुआ क्या सूत्र जिस सूत्र में जिस रूप में ध है ओ का किससे आया किस सूत्र से बन गया क्या मना पहले क्या मना था दि आगे क्या मना धत्ता द धा अति स्नाभ्यत क्या रूप बन गया सीप है द धा सिप है क्या बनेगा दि आगे थ से क्या रूप बन गया ध आगे ध मेपी मेपी द धा मी क्या बनेगा द धा मी अरे बस मस मान पर दस तत चल जाएगा नहीं लेगा क्या बनेगा दध वध म धा क्या क्या का लोप होगा किस किसूत्र से हाँ बोलो सुर से द धाती है है ना डरते हुए आता नहीं क्या बोला नहीं बोला ना बोलो दी hmm. जोर से बोलना धीरे बोल तो पता नहीं चलता पहले ऐसे बोला था फिर बोलो सो द धा जैसे संदेह है तो धीरे धीरे बोलना नहीं तो गलती पकड़ में आ जाएगा आत्मपा दी द दधा अगेरे त तो है तो प्रत्येक स्नाभ्य तो आता लग जाएगा आका लोपने पर धातु क्या रहेगा दध आगे क्या है क्या सूत्र बन गया हैं? धध, आगे बने क्या बनेगा धत्ते आता मान पर द्या सूत्र है हम विशेष आत्मनिप्रदूषणता आत्मनिर्द है अध्यस्ता दधा अभी बोलो क्या बना धत् यहाँ दधस्त लग जाएगा आप क्या पर में है स क्या रूप बनेगा धत् से आगे ददाते आगे धद्वे यहाँ लगेगा क्या दधस्तुस् ध्वपर में है क्या रूप बनेगा ध आगे क्या ध के द्वे ध के आगे क्या बनना दो। आगे आगे दधे क्या बने आगे दहे धमे द या ध बोलो सुर से धते ददे, ददे, बोलो सब धते दस तथुस् कितने स्थान में लगा बताओ चार स्थान हिसाब कर बोलो क्या कितने स्थान कितने चार्ण। तीन चार कैसे बोला था? धत्ते में लगा आगे क्या लगा कहाँ धस्त तीन हाँ ये हो गया लट लकार हो गया लीट लकार में धातु क्या है धा परसों में क्या बनेगा एक रूप बोलो क्या बनेगा धो मालूम है धो बोलो आओ कहाँ से आया मालूम है और कहाँ से आ गया क्या आतो पहला क्या आ आगे क्या ती तो आत आगे ने ऊ नौ क्या क्यार बोलना आत क्यारना दध अतु सामने पर क्या बनेगा बोलो दधतु दधी थ यहाँ स्नाभ्यो तो रातो लगाता है लगा कहीं क्या लगा आ, आ तो लो आतो लो पे टीचर फिर बोलो दधो आत पति में दधे बने आ, बोलो सर लो दधे तथा ती लूट लालमी धाता बनेगा धाता धाता से ले में धास्यति बोलो हा ये लोट लकार में पहले बनेगा ददा, दधा दधातु क्या बनेगा दु ता होने पर क्या बनेगा धत्ता मने पर धत्ताम आगे दधतु आगे हि आने पर क्या सत्या घोषे क्या मैने दे तात होने पर धत्ता आगे धत्ता धत्त दत्त। आगे दधानी दधा, दधा।, दधा। बोलो दधातु जोर से बोलो दधातु पद में क्या बनेगा पहला रूप धा धा है आगे त तो है धित होने पर स्नाव्यो रात रूप हो जाएगा दग्र तो है लग जाएगा धस्त धत्ते बनने के बाद आमित धत्ता क्या बनेगा धत्ताम आगे धाताम धता धत् धत्स्व ध्व बोलो फिर रूपचंदी क्या है क्या सामने क्या है हाँ क्या कितने स्थान में लगा दधस तथु तीन तान में यहाँ भी तीन स्थान हाँ कहाँ कहाँ रू बोल दो तीन स्थान जहाँ लगा धत्ताम दश्व ध्वम हाँ फिर बोल दो धत्ताम धा तावसाने